नमो नमः म्यूट के रे पाठः ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तुम् सह वीर्यम् कर्वा वहै ओम शांति शांति, शांति अष्टध्याष्य नि काली प्रथमावृत्ति और सूत्र संख्या दो अदेुण वृद्धिरादेश के नीचे लिखा हुआ है यहां से वृद्धि की अनुवृत्ति तीसरे सूत्र तक जाती है परंतु अधुण में अनावश्यक होने से इसका संबंध दूसरे सूत्र में नहीं लगेगा अधेंगुण यहां गुण संज्ञा करता है सूत्र यदि वृद्धि संज्ञा करें तो गुण संज्ञा नहीं हो पाएगी और गुण संज्ञा करें तो वृद्धि संज्ञा नहीं इसलिए यहां गुण संज्ञा इसकी होगी वृद्धि नहीं होगी गुण संज्ञा विधान कर रहे हैं तो इसलिए वृद्धि यहां पर इसकी नहीं होगी इसलिए यहां पर वृद्धि की अनुवृत्ति यहां पर लागू नहीं होगी अनावश्यक होनी चाहिए तो अनावश्यक होने से यहां पर वृद्धि की अनुवृत्ति नहीं बैठेगी अदे गुण पदच्छेद देखिएगा अदे एक एक और गुण एक एक समास उसी प्रकार है अच्छ अच्छ एंग चेंग समाह अच्छ एंग चेंग समाहहार द्वंद समास अर्थ आ ए ओ तदभाविता अतद्भाविता वर्णना गुणसंज्ञावती यहां पर तद्भावित और अतद्भावित दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अम तद्भाविता ना, अतद्भाविता वर्णना गुणसंज्ञावती और उदाहरण है चेता नेता स्तूता, करता, तरिता, भविता जयती नयती पचंती, पठंती, पचे यजे देंद्र सूर्योदय महर्षि य उदाहरण अदेगुण अदेंग एक एक एक एक एंग चा अदेंग समहार द्वंद्व अकेक अ ए ओ चेंग समहार्वंदसमस अेषा तद्भाता वर्णना गुणस नेता चेता स्तोता स्कर्ता हर्ता करिता भविता जयती नयती पचंती पठंती पचे यजे देवेंद्र सूर्योदय महर्षि ये उदाहरण तो आइए पीछे भाष्य के पीछे परिशिष्ट निकालिए पांच सौ उनहत्तर पांच सौ पेज नंबर निकालिए सूचना प्रयोजन बताया जा रहा है सूत्र का प्रयोजन चेता उदाहरण है हमारे सामने चेता इस उदाहरण में चीया धातु को जब त्रिच को मानकर गुण होने लगा सब अदेंगुना ने बताया कि अए की गुण संज्ञा होती है या अ ओ कुण कहते हैं चेता इस उदाहरण में चिया धा धातु को जब त्रिच को मानकर गुण होने लगा तब उन्हें बताया कि अ ओ को गुण कहते चिया चयन ए धातु है इस धातु को त्रिच प्रत्यय को मानकर त्रिच प्रत्यय को मानकर गुण होने लगा तो बताया गुण किसे कहते ये इस सूत्र का प्रयोजन तो अब आइए उदाहरण पर चेता हमारे सामने उदाहरण चेता चेता का मतलब है चुनने वाला चयन करने वाला केवल प्रत्ययों में अंतर है देखिएगा आपने चायकह पढ़ा है चाय कह वृद्धि वृद्धि के प्रसंग में चाय कह चयन करने वाला और यहां चेता चयन करने वाला दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन प्रत्यय अलग अलग है तो चेता का मतलब है चुनने वाला चयन करने वाला चीय चयन में धातु है चीय चयन्य धातु है हाँ रुचि धातु किस कण का है चीय चयन धातु है ओम स्वामी आ, किस चुरादिगन का आपने आपने आपने देखा क्या चुरागन का है नहीं तो फिर चुरादी गण कैसे बताया आपने जी चीए चैने जी स्वादिगन का है हाँ चुरादी में भी है पर यहां पर ची चयने स्वादिगन का है और आ, कैसी धातु है सेठ है या अनित है सेठ का मतलब है सकार सेठ का मतलब है इट सही है या अनित है इसको कहेंगे अनिट धातु समझ लीजिए सभी लोग धातु कौन सी है प्रश्न ऐसा पूछा जाता है धातु कौन सी है यानी सेठ है या अनिट है यानी जहां जिस धातु को मानकर के इट नहीं होती है इट नहीं होता है तो उस धातु को अनिट कहते हैं अनिट ना इटा अनिट यानी जिसमें इट नहीं होता और जो इट होता है तो उसको कहेंगे सेठ इट इटअ सेठ ऐ ऐसा जहां इट होता है उसको सेट कहेंगे तो ये धातु सेट है या अनिट है रुचि जी स्वामी ये धातु कौन सी है सेठ है अनिट है जाने जान से अचय शीत मे इट आगम नी अचय अचय शीत मे इट आगम अचय शीत मे इट आगम्यु स्वामी जीव सेट अनिट धातु अनिटी स्वामी जी अनिट अनिट से तो इसको अनिट धातु कहते हैं इसको तो अनुदात वाली धातु है तो उपदेश में अनुदात है तो समझ लेना वो अनिट है तो ये, ये धातु अनिट वाली धातु है तो चीय चेन धातु है स्वादिगण का है याद रखना है आप लोगों को तो भूवादयो धातवा भूवादयो धातवा से धातु संज्ञा हो गई इसकी चीय धातु की धातु संज्ञा होते ही धातु का अधिकार प्रारंभ हो जाएगा तो धातो हो इस सूत्र के अधिकार में सूत्र आ रहा है नवल त्रिचौल त्रिचौ सूत्र आया तो नवल त्रिचौ कह, कहता है धातु के अधिकार में धातु के अधिकार में नवल और त्रिच ये दो प्रत्यय होते हैं हमने चाय का सूत्र में चाय का उदाहरण में यही प्रक्रिया अपनाई चाय का जो बनाया आपने आप लोगों को याद हो चाय का नायका पाव का वहां पर यही प्रक्रिया अपनाई सूत्र भी यही है नवल त्रिचो अंतर इतना है वहां नवल प्रत्यय हुआ है यहां त्रिच प्रत्यय को लेना है हमको कैसे पता लगेगा कि वहां नवल लेना और यहां त्रिचा त्रिच को लेना है ये तो उदाहरण को देखने से पता लगेगा वहां चायकह ऐसा उदाहरण है तो नवल का वो नवुल का के स्थान में अक आदेश होता है तो चाय बना है और यहां त्रिछ का है यहां चेता चेता में ता दिख रहा ता। तो त्रिछ का ही ता बनता है तो यहां पर हमको ये पता लगेगा चेता को उदाहरण को देखते हैं तो हमको यहां पर तिच लेना है तो धातु के अधिकार में धातु मात्र से नऊल और त्रिच ये दो प्रत्यय होते हैं और हमें आवश्यकता है त्रिच की तो त्रिच को ले लेंगे नऊल को हटा लेंगे तो इस सूत्र से त्रिच प्रत्यय हो गया धातु से परे बैठेगा प्रत्यय पर इसकी प्रत्यय होती है और परे बैठ गया तो चीय और त्रिछ यह स्थिति हमारे सामने राजेश जी अगर है तो लिखे चीय और त्रिछ अब आप संज्ञ्या का काम कर लीजिएगा हलंत्यम यकार की संज्ञा और चकार की भी संज्ञा अलंत्यम से तस्य लोप अदर्शनम लोप तो हमारे सामने ची और त्रि यह स्थिति है अब यहां पर हमको क्या काम करना है अंग संज्ञा करनी अंग संज्ञा करनी है, है त्रि प्रत्यय है और ची धातु है तो अंग संजा करके ही आगे का काम हमको करना है तो अंग संजा करेंगे यस्मा प्रत्यय विधि प्रत्ययंगम जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया है यहां पर धातु से हम त्रिछ प्रत्यय का विधान किया है हमने तो ऐसे प्रत्यय के परे रहते पूर्व चीक की अंग संज्ञा हो गई स्म प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम इसके माध्यम से अब ये त्रिच जो प्रत्यय है ये त्रिच क्या है सार्वधातुक है या अर्धातुक है कैसे पता लगेगा तिंग नहीं है तो सार्वधातुक नहीं है शित नहीं है सार्वधातुक नहीं है फिर क्या है अर्ध धातुकम तिंग शित से शेष जो है उक्ताध अन्य शेष ंग और शिथ को कहा है उससे भिन्न जो है वो शेष है तो शेष की आर्धातुक संज्ञा होती है तो त्रिच की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी आर्धातुकम शेषा इस सूत्र से तो त्रिच आर्धातुक हो गया और अंग संज्ञा भी हो गई अब हमको अंग संज्ञा के अधिकार में अंग के अधिकार में आर्ध सेठ वला दे सूत्र आएगा वलादी आर् को इट आगम होता है के अधिकार में वलादी आर को इट आगम होता है या इट प्राप्त हो गया इट प्राप्त हो गया पर धातु जो है वो एकाच है उपदेश में और अनुदात भी है तो एकाच उपदेश अनुदात्तात इस सूत्र से इट का निषेध हो जाता है इट का निषेध हो गया ची त्री ये स्थिति हमारे सामने है हाँ जी सब कुछ समझ में आ रहा है रेणु जी? जी, जी किसी को ऐसा लग रहा हो कि तेजी से हो रहा है तो बीच में बोल सकते थे थोड़ा धीमे करिएगा क्योंकि ये सब आप जाने हुए हैं इसलिए मैं ही थोड़ा कर रहा हूं तो चीय धातु है धूवादयो धातवा से धातु संज्ञा की धातु के अधिकार में नवल त्रिचो सूत्र कहा कि धातु के अधिकार में धातु से नवल और त्रिच ये दो प्रत्यय होते हैं धातु मात्र से होते हैं तो यहां भी आ गए तो दोनों में से हमको जो आवश्यकता वो लेंगे तो त्रिच को हमने ले लिया और नवल को नहीं लिया तो त्रिछ को लिया तो प्रत्यय संजय करके उसको परे बिठाया ची धातु के परे और अनुबंधों को लोप कर दिया इसको कहते हैं अनुबंध अनुबंध का मतलब है जो इसके साथ जुड़े हुए इसको कहते अनुबंध इसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी सुरक्षा कवच है एक प्रकार से तो इस सुरक्षा कवच को जब हमको आवश्यकता नहीं है तो उसको हटा दिया गाड़ी के ऊपर हम आ, ढक देते हैं गाडी के कवर से देते हैं। जब उसका करना कवर्षे जागव हटाते कवर च रते चिमे कवर जैसा अनुबन्ध कते गाडी ऊपरम् कवर चढ़ाते अनुबन्ध हस्तु हटाक प्रयोगे जी अनुबन्ध लगाते ऐसा तो यकार और तृच्छ इ हलन्त्य लोप दर्शनम लोप हो गए फिर यद प्रत्यय विधि प्रत्ययंगम से अंग संजय होते ही अब अंग का अधिकार चलेगा हमारे सामने त्रिच जो है यह आर्धातुक है क्योंकि सारधातुक नहीं हो सकता तिंग भी नहीं है शीत भी नहीं है नशीत प्रत्यय है वाला प्रत्यय नहीं है और तिंग में 18 में भी नहीं आता है। इसलिए गया, तो तो वल ओम जी, ये आपने बताया जब और तो इसमें और इसमें च नी आ बतािच तु इमे हलन्ते संज्ञा हो गया, तो फिर लोपया बचा फिर तो बचा चीर तो बचा हा मे प्रत्य प्रत्यय काच केगे न धातु का हे धातु के ता तु केगे अनुबन्ध मोचा शाबारा ये के नै नै दुबारा हुआ उस प्रत्यय कौन कौन सा प्रत्यय अगर कोई पूछेंगे तो त्रिप्रत्यय नहीं कहेंगे उसको त्रिच कहेंगे त्रिच कहें। ही कहेंगे हाँ अनुबंध सही थी हम उसको उसका उसको पुकारेंगे अनुबंध के साथ पुकारेंगे ठीक है धन्यवाद हाँ जी तो अंग संज्ञा करके अंग के अधिकार आगे चल रहे हैं तो ये न तो तिंग न तिं है न शे इसलिए बचा हुआ होने से आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा हो गई अर्धातुक होते ही आर्धातुक से इड वला दे। देखिए त्री में तकार वल प्रत्यार में आता है तकार वल प्रत्यार में हयवरट में वकार से लेकर के हल सूत्र के लकार तक हयवरट से लेकर के और हल सूत्र के लकार तक जितने अक्षर हैं वो सब वल प्रत्यार में आता है और ता जो है ख ठ छटत इस प्रत्यार प्रत्यारूत्र में ता आ जाता है और आदि में भी है प्रत्येक के आदि में है आदि कैसे बनेगा क्योंकि त्रि में रिवी और ताबिय दो अक्षर है तो एक आदि में एक अंत में है तो तकार आदि में है यानी वल आदि में है और वो कैसा है वलादि आर्धातुक है तो आर्धातुक का यह विशेषण है वल तो वलादि आर्धातुक होने कारण से इस त्रिच को इट का आगम प्राप्त हुआ पर धातु एकाच वाली है अनुदात भी है इसलिए एकाच उपदेशे अनुदाता से निषेध हो गए इटका, का तो अब हमारे सामने ची और त्री स्थिति है अब इस में हमें इसी अंग के अधिकार में ही हमको ची को चे बनाना है ची को चे बनाना है देखिए सूत्र अब उदाहरण में देखिए चेता है तो ची को चे बनाना और चे कैसे बनता है तो गुण करना है क्योंकि गुण का सूत्र है अधिको ची में जो इकार है उसको गुण करना है तो अंगस्य के अधिकार में गुण करने वाला सूत्र ढूंढेंगे हम तो सूत्र ढूंढते पता लग गया सार्वधातु का यो एक सूत्र है मूल पाठ निकालिएगा सार्वधातु कार्ध को सात तीन चौरासी सात तीन 84 निकालिएगा क्या है सात तीन चौरासी हां चौरासी ठीक है सात तीन चौरासी सूत्र निकालिए सार्वधातुकार धातु कयोग सार्वधातुकार में सूत्र देख रहे हैं आप मूल में सप्तमी भक्ति का द्विवचन है धातु का, का सप्तमी भक्ति का द्विवचन है अब बयासीवा सूत्र देखिए ऊपर बयासीवा मिदेर गुण दिखाई दिया मिदेर गुण मिदेर गुण सूत्र से गुण की अनवृत्ति आ रही है मिदेर गुना से गुण की अनुवृत्ति आ रही है और ये गुण की अनुवृत्ति जो है 88 तक जाती है लिख लीजिएगा गुण की अनुवृत्ति 88 सूत्र में तक जाती है मिदेर गुना और अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है तो गुण की अनुवृत्ति आ रही है अंग से की अनुवृत्ति आ रही है अब सार्वधातुक आर्धातु क्यों में सात दो है तो सूत्र का अर्थ बनेगा सार्वधातुक और आर्धातुक परे रहते। सार्वधातुक और आर्धातुक परे रहते। अंग को गुण होता है सूत्रार्थ बता रहा सूत्रार सार्वधातुक और आर्धातुक परे रेते अंग को गुण होता है सूत्रार्थ बता दिया मैंने तो यहां अब आप में से बताएंगे सीमा जी बताएंगे अब यहां सार्वधातु पर आर्धातु परे, परे है कौन परे है सीमा जी जी स्वामी जी परे क्या है यहां हमारे सामने ची चीधा, धातु और त्रिछ प्रत्यय है तो हांजी सूत्र कहता है सारुधातुक परे रहते अथवा आरु धातुक परे रहते अंग को गुण होता है तो यहां परे कौन है हमारे सामने उदाहरण में ये त्रिच प्रत्यय कौन कौन कौन सा प्रत्यय है प्रत्यय कौन है सारु धातुक है आर प्रश्न यही तो है की परे को सार्वधातुक है यहाँ सारधातुक आर नहीं आर्धातुक परे है दोनों में से एक मात्र है सारधातुक अथवा आर्धातुक परे धातुक हाँ जी तो आर्धातुक परे है तो अंग को गुण प्राप्त हो गया सी अंग है हमारे सामने प्रत्य विधि तदादी प्रत्यय अंगम से त्रिच को मान करके ची की अंग संजय किया है और सूत्र कहता है सारधातुक परे रहते अथवा आर्धातुक परे रहते अंग को गुण होता है हमारे सामने आर्धातुक परे है तो गुण प्राप्त हो गया गुण प्राप्त होते ही गुण किसे कहते हैं तो यह सूत्र आ गया अदेंग गुण गुण किसे कहते हैं तो कहा अदे गुण गुण कहते हैं आ ए ओ को गुण कहते हैं तो हमारे सामने आ ए ओ गुण आ गए अब प्रश्न है कि अंग को गुण होता है पर यह नहीं बताया अंग को कहां पर गुण होता है समझ रहे हैं मेरी बात को पीछे भी आपने पढ़ा था गुण होता है या वृद्धि होती है कहां पर वृद्धि होती है नहीं है। ये नहीं बताए जहां यह नहीं बताया जाता है गुण कहां हो वृद्धि कहां हो तब वहां एक परिभाषा सूत्र उपस्थित हो जाएगा अंग को होता है गुण यह तो बताए पर अंग में कहां पर हो अंग में तो चकार भी और इकार भी है तो दोनों में चकार के स्थान पर हो या इकार के स्थान पर यह तो नहीं बताए कहां पर हो अत उपधाया वृद्धि करता है सूत्र तो अकार को करता है और तदितेश स्वचा मादे में आदि अच को वृद्धि करता है तो जहां नाम लेकर के बोलता है तो वहां हमको समस्या नहीं है यहां पर यह नहीं बताया कि अंग को तो होता है अंग में कहां पर हो आदि में हो अंत में हो कहां पर हो यह नहीं बताया उस स्थिति में परिभाषा उपस्थित हो जाएगी इको गुण वृद्धि इको गुण वृद्धि वृद्धि हो या गुण हो ऐसा जहां पर कहा जाता है वृद्धि हो या गुण हो तो वहां पर एक उपस्थित होता है इक उपस्थित होता है यानी इक प्रत्यार उपस्थित होता है वो कहता है यदि आप गुण हो वृद्धि हो ऐसा आप कहते हो और वहां एक पद उपस्थित होता है तो कहता है कि जहां आप गुण कहो वृद्धि कहो तो इक के स्थान पर हो ऐसा वो नियम कर देता है परिभाषित करता है इस बात को समझ लीजिएगा यहां अंग को गुण कहा है अंग को गुण अब अंग को गुण कहा तो अंग में कहां पर हो ये नहीं बताए पर्टिकुलर नाम लेकर के नहीं बताए कि यहां पर हो अंग में यहां पर हो ऐसा नहीं बोला जैसे अत उपदाय से वृद्धि हुआ तो उपदा अंग उपदा आकार को वृद्धि होती है तो उपदा अकार को वृद्धि होती वहां तो पर्टिकुलर पाइंट आउट किया है कि अकार को हो आधी को हो अचो में जो आदि में सबसे आधी में जो अच है उसको वृद्धि हो अच के स्थान में हो अचोन अच के स्थान में वृद्धि हो तो पर्टिकुलर पाइंट आउट किया वहां पर उन सूत्रों में यहां ये नहीं किया है कि यहां पर अंग के अंदर इस स्थान पर हो नहीं बोला इकार के स्थान में हो या चकार के स्थान में हो ऐसा नहीं बोला यहां पर केवल इतना ही बोला अंग को गुण होता है अब अंग में कई अक्षर है चकार भी और अकार इकार भी है। दो अक्षर है ना अनेक अक्षर है एक से अधिक है तो कहां पर हो ऐसी एस स्थितियों में ऐसे अक्षर में हो ये तो बोला नहीं है तब युगो में यह परिभाषा सूत्र उपस्थित होगा इको गुण वृद्धि वो कहता है वृद्धि हो या गुण हो ऐसा अगर आपने कहीं कहा है तो वहां इक्के स्थान पर हो ऐसा कहता है वृद्धि स्यात गुण सियात गुणवृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि वृद्धि हो गुण हो ऐसा गुण और वृद्धि शब्दों से जब गुणवृद्धि का विधान किया जाता है वहां एक पद उपस्थित होता है वो कहता है इक्के स्थान पर हो अब अंग में इक कहां पर है हमारे पास में अंग है ची, तो एक कहां पर है अंत में है एक अंत में का मतलब है चकार आदि में है और इकार अंत में है तो इक के स्थान पर गुण हो तो वो इक कहां पर है तो अंत में है ऐसा आपको समझ में आ जाएगा पकड़ रहे हैं सीमा जी समझ लेना अंग में इक कहां पर है अंत में है क्योंकि ची में इकार जो में है और चकार में है तो अब सूत्रार्थ बनेगा सूत्रार्थ बनेगा सार्वधातुक अथवा आर्धातुक परे रहते अंग के इक्के के स्थान पर गुण होता है या यह भी कह सकते इक अंत को इगंत को अंत में है ऐसा अंग इग इक अंत इगंत इगंत को गुण होता है तो इक अंत को गुण हो गया गुण होते ही वो सूत्र आएगा गुण किसे कहते हैं अदेन्गुन तो अदेंगुना कहता आ ए ओ को गुण कहते हैं अब स्थानांतरतमा सूत्र प्राप्त हो गया स्थानांतरतमा सूत्र कहता है इकार का जो स्थान मिलता है वो एकार के साथ मिलता है क्योंकि इचु एकुएस यश तालव्या इचु यशास तालव्या क्योंकि इकार का और एकार का स्थान जो है वो तालु है इसलिए उसी के साथ मिल गया तो ई के स्थान में ये हो गए तो चे चे बन गया चेत्री यह स्थिति हमारे सामने हो गई गुण होकर के चेत्री अब ये जो त्रिच प्रत्यय आया था यह त्रिछ प्रत्यय किसको कहने के लिए कहा है आया है ये नहीं बताया था त्रिच प्रत्यय जो है ये किसको कहने के लिए आया आयानी कर्ता को कर्म को करण को अधिकरण को छे कारक है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण ये छे कारक होते हैं संबंध जो है उसको कारक नहीं बोलते हैं। और संबोधन को भी कारक नहीं बोलते हैं। उसको संबोधन अलग बोलते हैं, उसको संबोधन के नाम से और श्रेष्ठी विभक्ति को संबंध के नाम से अलग बोलते हैं। इन दोनों को कारक नहीं मानते हैं व्याकरण में कारक केवल छे मानते हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण तो किस कारक को कहने के लिए त्रिच प्रत्यय आया नवल त्रिचो में यह नहीं बताया कि, कि किसी कारक को बताने के लिए आया तो और ये त्रिछ प्रत्यय का क्या नाम देते हैं त्रिच प्रत्यय को आप में से कौन बताएंगे रेणु जी त्रिच प्रत्यय का क्या नाम है कृ, कृ, कृ, कृत और तो तिंग होने कारण से इसका नाम दिया है कृत कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय तो कृत प्रत्यय तो यह कृत प्रत्यय किसको किस कारक को कहने के लिए आता है रेणु जी कृत प्रत्यय हाँ करता कारक कहने के, के लिए आता है क्योंकि कर्तरीकृत एक सूत्र है कर्तरीकृत तो चैत्री यह स्थिति हमारे सामने है और त्रि प्रत्यय जो है कृत कहलाता है किस सूत्र से कृदतिंग से यह कृत प्रत्यय हो गया है तिंग भिन्न जो प्रत्यय है तीसरे अध्याय में उनको कृत नाम दे दिया तिंग से भिन्न जो प्रत्यय है उसको कृत कहा है क्रिदतिंग सूत्र ने तो कृदिंग सूत्र से इसकी कृत संजय हो गई त्रिच की कृत संज्ञा होते ही करतरीकृत प्रत्यय करता कारक में होते हैं तो हमारे पास जो त्रिच प्रत्यय है कर्ता को कहने के लिए आया है इसलिए चेता का जब अर्थ देखते हैं तो वो कर्ता को कहता है चुनने वाला चयन करने वाला ये कर्ता को बता रहा है तो ये प्रत्यय जो है प्रत्यय का अर्थ है कर्ता कर्ता को कहने के लिए आया है प्रत्यय तो यह त्रिच प्रत्यय जो है यह कर्ताकार को कहने के लिए आया तो क्रिद तिंग से कृतसंज और कर्तरी कृत से कर्ताकारक को कहने के लिए आया है तो अब चेत्री जो है हमारे सामने क्रिदंत बन गया चेत्री चेत्री क्रिदंत बन गया है तो अब क्रिदंत होने से हमको लाभ मिलेगा कृत करने का लाभ मिलेगा कृतित समाशाश्च इससे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कृत समाशाश रेणु जी बताएंगे सूत्र का क्या अर्थ है समाज की प्रातिपदिक संज्ञा होती दोबारा बोलिए त्रिदंत और समाशांत तमाश। समास। या तिंगंत बोला था बोला था अच्छा ठीक है मेरे को गलत सुनाई दिया होगा हाँ तो क्रिदंत तद्दितंत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो चेत्री जो है हमारे सामने क्रिदंत है क्रिदंत है तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो प्रातिपदिक संजय होते ही हमको एक लाभ मिलेगा ज्ञाप्रातिपदिकात ज्ञाप्रातिपदिका सूत्र आएगा ज्ञान आबंत और प्रातिपदिक से प्रत्यय होते हैं यह सूत्र आ गया ज्ञाप्रातिपदिकात समझ रहे आप लोग ज्ञाप्रातिपदिकात के अधिकार में सुव ये 21 प्रत्यय आएंगे सुपा से त्रिक बना करके उनकी एकवचन वचन विवचन बहुवचन संजय कर देंगे और विभक्ति चा से विभक्ति संजय करेंगे फिर उसके बाद हमें प्रातिपदिकार्थ मात्र को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति लानी है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा ये सारे सूत्र लगेंगे जैसे ही ज्ञाप्रा ज्ञाप्राधिपदिकात सूत्र आएगा ज्ञाप्राधिपदिकात तो वो सारे सूत्र आ जाएंगे इक्कीस प्रत्यय सुपह से त्रिक बना करके एक वचन द्विवचन बहुवचन और फिर उसके बाद प्राधिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम से प्रथमा सुवउस फिर उन, उनमें भी हमको और द्विवचन एक वचने से एकवचन वचन की विवक्षा हो तो एक वचन सुनने तो यह पूर्ववत का मतलब यह हो गया चेत्री सुन आ गई अब चेत्री स्थिति में अब सु आते ही सुबंत हो गए ये तो सुबंध होने के कारण से हमको फिर दोबारा प्रातिपदिक संध्या करनी होगी यहां प्रातिपदिक आद से प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा होते ही हाँ नहीं अंग संजा गलत बोल दिया सु आते ही सुबंत हो गए तो अब हमें दोबारा अंग संज्ञा करनी है सु को मान करके चेत्री तक अंग संज्ञा करनी है सु को मानकर चेत्री तक अंग संज्ञा करनी हां रुचि जी समझ लीजिएगा पहले त्री को मान करके छी की अंग संज्ञा की थी अब यहां सु को मानकर के त्रि तक अंग संज्ञा करनी तो चेत्री प्रातिपदिक है हमारे सामने पहले धातु को मान करके अंग संज्ञा की थी अब प्रातिपदिक मान करके अंग संज्ञा कर रहे हैं हम लोग चेत्री तक प्रातिपदिक हो गया था तो प्राधिपदिक होते ही प्रातिपदिक को मान करके अंग संज्ञा यमात प्रत्यय विधि प्रत्ययंगम तो चेत्री प्राधिपदिक से हमने प्रत्यय का विधान किया है सुप्रत्यय का उस सुप्रत्यय के परे रहते चेत्री तक अंग संज्ञा हो अब अंगस्या के अधिकार चलेगा फिर दोबारा समझने का प्रयत्न करिएगा पहले धातु को मान करके हमने अंग संज्ञा की धातु से परे त्रिता प्रत्यय तो त्रि प्रत्यय के परे रहते धातु की अंग संज्ञा की अब चेत्री अंग संज्ञा करनी है इसलिए सुप को मान करके चेत्री प्राधिपदिक की अंग संज्ञा कर रहे पहले धातु की है अब प्राधिपदिक की अंग संज्ञा की तो चेत्री अंग संज्ञा हो गई तो सुक मान करके अंग संज्ञा हो गई अंग संज्ञा होती ही अंग के अधिकार में अब हम आगे बढ़ रहे हैं अंग के अधिकार में ऋदुषनस पुरुदो अने हम च निकालिए सूत्र सात एक चौरानवे सात एक चौरानवे निकालिएगा सात एक चौरानवे रिदुषनस पुरुदंसो अने सामच इसमें अनुवृत्तियों को समझ लीजिए पहले ऋदुषनस पुरुदंसो अने हसामच इसमें अनुवृत्तियां समझ लीजिएगा अब देखिए ऊपर देखिएगा 94 सूत्र कहां पर है हां तिहत्तर पृष्ठ संख्या में देखिएगा रिदुषनस पुरुदो अने इससे पहले अनंग सौ सूत्र है देखिए इससे पहले अनंग सौ अन अनंग पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है अनंग और सौ इन दोनों की अनुवृत्ति आ रही है और सक्यूर संबुद्ध सक्युरबुद्ध उससे पहले है अनंग सौ के ऊपर है सक्युरबद्ध बावनवे नाइनटी टू सूत्र असंबद्ध असंबु सच्ची हो असंबुद्धो तो असंबुद्धो की अनुवृत्ति आ रही है असंबुद्धो की अनुवृत्ति आ रही है समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को अंगस्य की तो अनुवृत्ति आई ही रही है अंग का ही अधिकार चल रहा है तो यहां पर दो अनुवृत्ति अतिरिक्त हमको समझना है एक तो असंबुद्धो और एक है अनंग सौ असंबुद्धों में सात एक है असंबुद्धों में और सौ में भी सात एक है सुकु सौ हो गया जैसे संबुद्ध संबुद्धि है ना संबुद्धि को संबुद्ध हो गया ऐसे ही सु को सव हो गया सप्तमी विभक्ति में ये सव सौ का विशेषण है असंबुद्ध संबुद्धि से भिन्न सुख सु होना चाहिए देखिए सु औ जस अम औस ये जो इक्कीस प्रत्यय है तो सबसे पहले सुप्रत्यय है और सातवी विभक्ति में भी सप्तमी विभक्ति में भी सु आता है समझ रहे हैं मेरी बात को 21 प्रत्ययों में सप्तमी विभक्ति में भी सु ओस सुख सप्तमी विभक्ति में भी सु आता है और प्रथम विभक्ति में भी सु आता है तो सप्तमी विभक्ति में जो सु आता है उसको संबुद्धि कहते हैं संबोधन वाला संबुद्धि का मतलब है संबोधन तो संबोधन वाला सु नहीं होना चाहिए कंडीशन बताया जा रहा है सूत्र में असंबुद्धो यानी संबुद्धि वाला सु नहीं होना चाहिए संबुद्धि से अलग होना चाहिए तो अब यहां चेता चेत्री के आगे जो हमने सु लाया संबुद्धि वाला है या भिन्न है तो भिन्न है प्रथमा विभक्ति यहां पर सु प्रथमा विभक्ति का सु है संबोधन वाला नहीं तो कहता संबुद्धि से भिन्न सु परे होना चाहिए शर्त है बुद्धि से भिन्न है हो तो अनंग अनंग में एक एक है अनंग, में एक -एक है, तो यहां पर अनंग जो है है है अनंग अनंग आदेश हो हो किसको अंग को हो रहा है, अनंग, कैसा अंग होना चाहिए तो कहा रित रिकारंत वाला होना चाहिए अंग मेरी बात को समझ लीजिएगा और अनेहस, ये शब्द है रिदुष शा, रिदुशनस तो ऋत रिद को अलग करिए उनस अलग करिए पुरुदंस अलग करिएगा फिर अनेहस को अलग कर दीजिएगा तो मिलाएंगे तो रिदु शनस पुरुदंसो अनेसाम यह छठी विभक्ति का है छठी विभक्ति का बहुवचन है मिलाएंगे रिदुशनस पुरुदंसो अनेसाम जो है ये छह तीन है तो इनको अलग करेंगे समास को अलग करेंगे तो रिदु ऋत अलग है रित च उषनस चिर उदंश उर्दंश च और अन ऐसा होगा एक है ऋत चिर उशनस उशनस का उशना होता है उशन यूं समझने के लिए समझ लीजिएगा ऋत च उदंस चेहस चिदुषनस पुरुदंस चा, चा। ऐसा इतरे तरह योग द्वंद होगा बहुवचन में है तो इतरे तरह योग द्वंद्व है तो यह कहता है रिकारंत अंग को रिकार अंत में है ऐसा अंग को अथवा उशनस को शनस अंग को उरुदंश, उरुदंस अंग को अथवा अनेहस अंग को अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सु परे रहे समझ रहे मेरी बात को शर्त यह है रिकार अंत रिकार अंत में है जिस अंग के रिकार रि अथवा उषनस अंग होना चाहिए अंग कैसा हो उषणस उश, होना चाहिए अथवा पुरुदंश अंग होना चाहिए अथवा अन्य सोना चाहिए तो हमारे पास कौन सा अंग है सीमा जी जी स्वामी जी हमारे पास अंग कौन सा है देखिये सूत्र अर्थ को समझ लीजिएगा तो आपको घबराना नहीं है जो आप बता सकते हैं वही आपसे पूछ रहा हूं मैं उदा, आ, सूत्र कहता है रिकार अंत में है जिस अंग में ऐसा अंग को रिकार अंत वाले अंग को अथवा अथवा उशनस अंग को अथवा पूर्दंश अंग को अथवा अनेहस अंग को न तो हमारे पास अनेस अंग है न पूर्दंश अंग है न उशनस अंग है रिकार अंग है या नहीं है रिकार अंत में है तो रिकारांत होगा तो रिकारांत है तो आ, आप भाष्य में देख रहे नहीं देख रहे नहीं मैं देख रही हूं स्वामी जी देख रहे हैं ना तो हमारे भाष्य में हां जी भाष्य में देख रहे हैं ना चेता वाला भाष्य में हां जी हां जी ये जो सूत्र है उसको देख रही हूँ मैं सूत्र नहीं जो उदाहरण है भाष्य हां जी चेता दो उदाहरण उसको नहीं देखा उस, उसको खोल के रखिए ना हाँ जी वो नहीं वो नहीं मैं सूत्र में देख रही थी तो सूत्र में देखे तो आपको कैसे लिखने वाले भी नहीं आज स्क्रीन पर अब अब वो भाष्य भी निकालिए ना चेता वाला भाष्य परिशिष्ट में पांच पृष्ठ संख्या निकालिएगा भाष्य में पहला भाग पहले भाग में जी निकालिए निकाल चेता में तो चेत्री हमारे सामने जब यह सामने नहीं है तो आप कैसे समझ रहे हैं तीरा इसको सामने रखना चाहिए ना आपको कोई बात नहीं हमारे सामने चेत है चेत्री दिख रहे हैं आपको चेत्री हां जी हां जी एक दो तीन चौथा चौथा स्थान पर है चेत्री हां जी चेत्री की अंग संज्ञा हुई अंग संज्ञा ना उसके आगे सु है हांजी सु सु को मानकर के चेत्री तक हमने अंग संजा की हां जी तो उसके बाद में सुपरे है तो रिदुषनस पुरुद पुरुदंश अनेसूत्र कहता है रिकारांत अंग को अथवा उशनस अंग को अथवा पुरुदंस अंग को अथवा अनेस अनेस अंग को अनंग आदेश होता है अनंग तो यहां पर हमारे पास अंग कौन सा है रिकारांत है या उशनस है या पुरुदंश है या अनहस है कौन सा अंग है हमारे पास में रिकारांत होगा बस ये तो ये सामने रखिए तो आपको समझ में आएगा तो हमारे पास रिकार्त अंग तो शर्त घट रहा है अनंग आदेश प्राप्त हो गए कब सु परे रहे थे और वो सु कैसा होना चाहिए संबुद्धि वाला नहीं होना चाहिए यानी संबोधन वाला नहीं होना चाहिए तो पास सु जो है संबोधन वाला तो है नहीं प्रथमा विभक्ति वाला है हमारे पास तो संबोधन वाला तो सातवीं विभक्ति होती है हमारे पास प्रथमा विभक्ति का सु है तो संबुद्धि वाला ना वो ऐसा सु परे है और अंग भी रिकारांत है तो अब अनंग आदेश हो गया किसको हो रहा है अंग को हो रहा है अब अंग को हो रहा है तो कहां पर हो अंग को ये नहीं बोला है। ये मेरी बात को समझ लीजिएगा ये, ये अनंग जो आदेश हो रहा है अंग को ये कहां पर हो यह नहीं बताया देखिए ईट आगम होता है ना ईट तो वहां टकार तो आदि में बैठता है अगर ककार इत है तो अंत में बैठता है तो यहां अनंग में न तो कारित है न ककारित या तो गकारित है गकार कवर का पांचवा अक्षर है इसलिए कहां बैठे तो ऐसी स्थिति में एक सूत्र आता है अलोन्त्य अलोन्त्य हाँ निकालिए पहले पाद मूल पाठ निकालिए मूल पाठ में अलोन्त पहले पाद में अलोत्य निकाला आपने इक्यावन सूत्र है अलोत्यस्य मूल अष्टाध्याय निकालिए यह भाष्य को भी खोल के रखना है आप लोगों को और मूल सूत्र पाठ को भी सामने रखना है हां जी खोला है आप लोगों ने अलोन्त से निकाला पहले पाद में है पहले अध्याय का पहला पाद इक्यावन अब यह कहता है देखिए सूत्र कहता अंग को अंग को में अंगस्य में षष्टी विभक्ति है तो शेष्टी निर्दिष्ट आदेश है ये जो अनंग आदेश हो रहा था ये अनंग आदेश है शेष्टी निर्दिष्ट को हो रहा है यानी अंग को हो रहा है तो अंग को कहां पर हो यह नहीं बोला है तो यह सूत्र उपस्थित होता है अलोन्त अलोन्त्य में विभक्ति देखिएगा अलह में छे एक है और अंत्यस्य में भी छ तो ये कहता है जो श्रेष्ठी निर्दिष्ट आदेश है शेष्टी निर्दिष्ट आदेश है वहां का अंग को होता है तो अंगस्य में श्रेष्ठ विभक्ति है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है वहां कहता है संबुद्धि भिन्न परे रहते रिकार्त अंग को अनंग आदेश होता है तो अंग को यह अर्थ जो निकाल रहे हैं श्रेष्ठी विभक्ति के कारण से हम अंग को अर्थ निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है यह जो आदेश है वो श्रेष्ठी निर्दिष्ट अंग को हो रहा है तो जहां श्रेष्ठी निर्दिष्ट अंग को आदेश कहा है और वो आदेश उस अंग में कहां पर हो यह नहीं बोला है तब यह सूत्र आएगा परिभाषा सूत्र अलोन्त्य कहता है अंतिम अलको हो अंतिम अलको हो ऐसा कहता है का अर्थ है चेष्टि निर्दिष्ट आदेश अंतिम अलको हो तो यहां चेत्री में रिकार के स्थान में होने लगा अनंग मेरी बात को समझ लीजिएगा राजेश जी हैं तो बाहर अच्छा बाहर हां मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग क्योंकि स्क्रीन पर लिखते हैं तो, तो आपको पता लगता नहीं तो अब भाष्य में आप देखिएगा तो यह कहता है रिकार्त अंग को अनंग आदेश हो जाए अब ये अनंग आदेश रिकार के स्थान में हो रहा है किसके कारण से अलोत सूत्र के कारण से क्योंकि रिखुशनस, रिखुशनस अनेह सूत्र कहता है ये रिकारांत अंग को अनंग आदेश होता है पर वो अनंग आदेश अंग के स्थान पर कहां हो यह नहीं बोला अंग को होता है बोला है गुण को कहते हैं गुण के प्रसंग में बोले ना अंग को गुण होता है तो वह गुण कहां पर हो यह नहीं नहीं बताए उस में परिभाषा सूत्र आया था इको गुण वृद्धि इक्के स्थान में गुण और वृद्धि हो तो वहां गुण को हमने इक्के स्थान पर कर दिया ऐसे ही यहां पर यह पता नहीं लग रहा है अंग पे कहा पर ये अनंग आदेश हो यानी पूरे स्थान पर हो या अंतिम जगह पर हो या आधी में हो यह कुछ नहीं बताया उस स्थिति में अलोन्तिया यह परिभाषा सूत्र पहुंच जाता है कहता है श्रेष्ठी विभक्ति में निर्दिष्ट जो आदेश आपने श्रेष्ठी विभक्ति को जो आपने आदेश किया है यानी श्रेष्ठी विभक्ति अंगस्या अंग को ऐसा कहा तो अंगस्या में श्रेष्ठि विभक्ति है। तो श्रेष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो अंग है उसको कहा गया आदेश जो है अंतिम अल के स्थान पर हो तो यहां पर चेत्री में अंतिम अल क्या है अंतिम अल हाँ सीमा जी अंतिम अल क्या है यहां पर चेत्री अंग में जी स्वामी जी हाँ अंतिम अल अ से लक आएगा ना ये हाँ आ से ल तक आएगा आ, आ, आ तो, तो यहां पर चेत्री में अंतिम अल क्या है अंतिम अल अब आपको यह समझना अल में जब आपको पता लगे ना का मयु आसे ले हल् हा लकार सारे अक्षर आगे कोई अक्षर बचा तो, तो अब अेत्री हल को है च क्षेत्री में पता लेगा बहु छोटी माता सुदेश हायर हायर वट का रेगा यहाँ रा है या री है री रील रिक उसका रील रिक का री तो यही बोलो ना री है ये तो बहुत सरल है हां जी हां जी चकार अलग है एक अलग है चकार अलग है और विकार अलग है एक एक अक्षर को देखना है ना आपको हां जी हां जी चेत्री में रील रिक का री आएगा री है बस ये बोलो तो चकार अलग है पहले चा है फिर उसके बाद ए है उसके बाद ता है उसके बाद री है तो री के स्थान पर होने लगा अलोत्य सूत्र से परंतु अगर री के स्थान में होगा हाँ जी हाँ जी की इसमें तो अनेकांशित सर्वस्व है भाष्य में सुनिए सुनिए मैं समझता हूँ आप जो कहना चाह रहे पर मेरी बात को भी आपको समझना है थोड़ा धैर्य रखिएगा तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर यहा सूत्र कहता है, अन्तिम अल्के स्थान पे हो तो या री के होने लगा तु स्थान में होते तो अनिष्ट अग्र आदेश केगे तु हे गलत येता न बन पा अलोन्त्यस्य कन्तिम अल्के स्थान पे हो समजरे मेरि बालो तस्य कहता है, अन्तिम अल्के स्थान मे अंतिम अंतिम में होने लगा पर अगर हम तो अन्तिम अल् क स्थे अनङ्ग चेता अलौन्त सूत्र आकर् का न क्योन्त्यस्य सूत्र तु लागुर पाकि हो रेता अगरी केगे तु एक सूत्र आता है हाँ कौन बोल रहे हैं? ओम स्वामीन हाँ जी स्वामी जी जो अन आदेश है वो अंतिम अलग के स्थान पर ही होने से चेतावनी हाँ जी ओम स्वामी जो अन आदेश है जी ओम ओम स्वामी जी जो अंतिम मैं अंतिम अल जो री है पहले सुन बात मे बाज्ये गुकि अलो लागो रोकने वा सूत्र आलोन्त्यस्य सूत्र लगरा हैको रोकने वा सूत्र आपवाद सूत्र आलो तस्य रोकने वा सूत्र आये तु मूल अष्टय समने र मूल अष्टाध्यय रय अलोन्त्यस्या अलोन्त्या के नीचे आप एक सूत्र है चौरासी सूत्र चौवन सूत्र चौवन चौवन सूत्र अलोन्त्या को रोकने वाला सूत्र है अनेकाल सर्वस्य अनेकालित सर्वस्य ये सूत्र अलोन्त्या को रोकता है तो ये जो अनंग हमारे सामने आदेश है अनंग में अनंग में देखिएगा कितने अल है इसमें, अनंग, में। अनंग में अकार हैन है, है, अल है ये तीन।, तीन है ने तीन है बलक चार है, अगर, अगर हम अनुबन्ध सहित देखेंगे तो चार और अनुबन्धो अटाय अनुबन्ध सहित देखेगे तु चार अटागे तो दो है अनङ्ग अनङ्ग लिखकीयगाल अनङ्ग मे अकार है नकार है नकार में फिर अकार हैन और गकार चार अभि चार मनके चलिए अनुबन्ध सहित मनके चलेगा अनुबंध को अटाएंगे तो दो होंगे अनंग में गकार की संज्ञा हो जाएगी और नकार में आकार जो है वो अनुनासिक है तो उसकी भी संज्ञा हो जाएगी तब दो बचेंगे तो अनंग में अनेक अल है एक से अधिक है अनेक का मतलब है न एका अनेक एक से अधिक हो तो उसको अनेक कहते हैं तो यहां अनंग में अनेक अल है तो अनेकाल शित सर्वस्य कहता है यदि आदेश होने वाला जो प्रत्यय है वो यदि अनेक अलवाला है अथवा शीत प्रत्यय वाला है अनेक अल वाला हो अथवा शीत प्रत्यय हो यानी शिकारित हो जिसका उसको शिथ कहते हैं अनेक अल वाला हो और शिथ प्रत्यय वाला हो वो कहता सर्वस्व पूरे अंग के स्थान में होगा ऐसा कहता है अनेकाल श सर्वस्त कहता है अनेक अल वाला प्रत्यय हो अथवा आदेश यहां आदेश कहेंगे इसको अनेक अनंग आदेश हो रहा है हमारे सामने तो अनंग में अनेक अल यदि है अथवा वो आदेश शीत वाला है शीत वाला आदेश हो अथवा अनेक अल वाला हो तो सर्वस्य सर्वस्य मतलब पूरे अंग के स्थान पर होगा यानी पूरे अंग पूरा अंग है हमारा चेतरी इस चेत्री को हटा करके फिर अनंग बैठ जाएगा चेतरी को पूरा हटाकर फिर अनंग बैठेगा सर्वस का मतलब पूरे अंग के स्थान पर होगा सर्वस्या का मतलब है पूरे अंग के स्थान पर, पर होने लगेगा तो अनेक अल कहता है अनेक अल वाला हो या शीत प्रत्यय वाला शीत वाला हो तो अनेक अल पूरे अंग के स्थान पर बैठेगा या शीत वाला आदेश पूरे अंग के स्थान पर बैठेगा और हमारे सामने अनंग जो है अनेक वाला है तो इस दृष्टि से पूरे अंग के स्थान में बैठने लगा अगर पूरे अंग के स्थान में बैठने लगेगा तो हमारा तो और अधिक अनिष्ट हो जाएगा और अधिक अनिष्ट हो जाएगा यानी चेता तो बन ही नहीं सकता चेता बन ही नहीं सकता तो अपने नियम के अनुसार लग रहा था, पहले अपने नियम के अनुसार उसको रोक करके लगरक्षि अनेकाल अनेकालक्षि सर्वास्य आया ये पूरे के अलोन्त्यस्य पर बैठा थानेकांश अनेकालित सर्वास्य पूरे स्थानी के स्थान बिठा लगा तो अगर चेत्री के स्थान में बिठाएंगे तो, तो रूप तो बनेगा नहीं हमारा चेता तो अनेकालसित सर्वस्या को भी रोकने वाला एक सूत्र आया है गिच्चे अलौंत्यस्य के नीचे है गिच्च अब यहां पर समझ लीजिएगा मूल पाठ को देखिएगा अलौन्त्य इक्यावन है और अनेकालसित सर्वस्या चौवन और बीच में है गिच्च ये गिच्च जो है अलौंत्य का और अनेकाल्शित सर्वस्थ इन दोनों का अपवाद है ऐसे समझ लीजिए अलौंत्य का अपवाद है अनेकाल्शित सर्वस्या और अनेकालसित सर्वस्य का अपवाद है गिच्च ऐसे समझ लीजिएगा पहले सबसे पहले अलौंत्यस्य लागू होता है फिर उसको रोक करके अनेक सर्वस्या, सर्वस्या आता है अनेकाल सर्वस्य आता है फिर अनेकालशित को भी रोक करके गिच्चा आता है गिच्चा का मतलब हैलोम से आएगा ओम स्वामी हाँ जी बोलिए जी पहले अलोन पहले अलोम कैसे कैसे आएगा अलोन कैसे तो सामान्य नियम है ना जो भी श्रेष्ठ निर्दिष्ट होगा भी जो भी श्रेष्ठ निर्दिष्ट हो अंतिम अल के स्थान में होता है यह सामान्य सूत्र है और उसका अपवाद है अनेकाल सिर्वस्या यदि अनेकाल वाल आदेश है तो सबके स्थान में होता है और अनेकाल नहीं है तो वो अलोन्त के नियम से अंतिम अल को होता है तो अलोंत्यस्य सामान्य नियम है उसको बाधता है अनेकाल से फिर अनेकाल से को भी बांधता है गिच्चा ये अपवाद का अपवाद है ओम स्वामी अनेकाल से सर्वस्व सूत्र से ही तो पता चलेगा की अनेक अल वाला अल है तो पहले से अलुंत अनेकाल से सर्वस्व से पहले अलुंत को कैसे समझ सकते है? क्या क्या जी अनेकाल सर्वस्व सूत्र ने बताया की अनेक अल हो या शीत हो तो वो सब पूरे स्थान पे आएगा То, पहले जब अनेकाल सर्वस्थ सर्वस्य सही तो हम समझेंगे जो जो, जो जो जो, जो निर्दिष्ट है वो अंतिम अल को होता है पहले श्रेष्ठी निर्दिष्ट को समझ लीजिएगा श्रेष्टि निर्दिष्ट को शेष्टि निर्दिष्ट को जो शेष्टि निर्दिष्ट को आदेश हो रहा है वो वो कहां पर हो यह कहते ही अलौंत से सूत्र आएगा अलौंत्यस्य यह कहता है कि श्रेष्टि निर्दिष्ट जहां पर भी हो अंतिम अल के स्थान में होगा वो यह सामान्य नियम है तो सामान्य नियम जो है वो कहता है अंतिम अल के स्थान पर होता है शेष्टि निर्दिष्ट जो भी हो अंतिम के स्थान पर होगा यह ऐसा परिभाषा करता है फिर उसके बाद ओम स्वामी ठीक है जी अंतिम अल तो इसमें पहले समझ लीजिएगा मैं जो है समझ लीजिएगा यहां पर मेरा प्रश्न पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा जब यह आएगा कि ष्ठी निर्दिष्ट जैसे ही होगा तो तुरंत अलौंत्य सूत्र आएगा अंतिम के स्थान पर हो जो भी ष्टि निर्दिष्ट है वह अंतिम के स्थान में होता यह सूत्र कहता है अलौंत्यस्य फिर वो अगर वो आदेश अगर अनेक वाला है यदि वह अनेक वाला है तब अनेकाल से सर्वस्व उपस्थित होगा पहले तो अलंकस से ही उपस्थित होगा ओम स्वामी हाँ जी हाँ जी पहले अलौंक्य से उपस्थित हुआ अलौक्य ने कहा कि अंतिमल के स्थान पे हो तो चेत्री में अंतिमल अल विकार है तो विकार के विकार यानी अंतिमल के स्थान पर ही अन आदेश हो रहा है हो रहा है लेकिन फिर आनेकाल से सर्वस्व से सर्वस्य इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अनेकाल दिख रहे अनेकल से सूत्र को जो है वो अनेकाल दिख रहा है अनेकाल दिखता ही तो अनंत रोक रहा है आ, पास ओम स्वामी बोलिए स्वामी जी हमारे पास जो पुस्तक है उसमें जो अन आदेश आया है उसके बाद आया है कि ने कहा कि आनन्द अनेकाल है सो सारे चिकिके स्थानवाद गिने गीच्चे अलौतस्य कनुवृत्ति आरी जो गीत आदेश अन्तिम अल्के स्थाने हो यी गीच्च में अलो कनुवृत्ति आके फिने गीत आदेश है अन्तिम अल्के स्थाने हना चेकालि सर्वस्व गित्मो अनुवृत्ति आरी अलौतस्य बाधा जी इसको ऐसा कहते हैं देखिए दो स्थितियां हैं जो आप बता रहे हैं मैं उसका निषेध नहीं करूंगा क्योंकि दो स्थितियां पहले सामान्य सूत्र आता है फिर उसके बाद अपवाद आता है फिर उस अपवाद का फिर अपवाद आता है एक एक प्रक्रिया है और दूसरी प्रक्रिया है पहले सामान्य से भी पहले अपवाद पहले आ जाता है एक वो प्रक्रिया दो प्रक्रिया चलती है व्याकरण में पहले सामान्य नियम आता सम्य ने तु समन्वाद सूत्र आ हैले सम्यफ़ि अपवाद है तो फिर अपवाद को अपवाद ये स्थिति दूसी स्थिति पेगा सह अपवाद आयेवाद आय सह अल अलग स्थिति है कि जब आप आपके सामने इतना दिमाग आ गए यानी आपको व्याकरण की प्रक्रिया आ गई है तो फिर आप पहले अपवाद को देखेंगे इसका अपवाद तो कोई नहीं है यानी अपवाद तभी आप देखोगे जब आपके मन में सामान्य हो सामान्य नहीं है तो अपवाद क्यों आपके मन में अपवाद आएगा नहीं सामान्य को ध्यान में रख करके अपवाद आता है पहले विधान होता है फिर उसका अपवाद होता है पहले एक विधि होती है एक सामान्य विधि होती है फिर उस सामान्य विधि को बाद करके फिर अपवाद आता है तो जब आप पहले अपवाद कु ला रहे? है सम्यमाग मे रवाद ला स्थितया है एको अभिव्यक्ति पर अपवाद कु लाये अभिव्यक्ति कि बिना मन मे रै सम्यो समन् अपवाद कु लाते या पर पुस्तक मे दिखाया है वो पहले अपवाद को दिखाया फिर उसके बाद सामान्य को दिखाया दो प्रक्रिया हैं तो मैं वो प्रक्रिया बता रहा हूं पहले अलोन्तिया फिर अनेकाल सर्वस्थ फिर उसको भी बात करके गीचा ऐसा समझ रहे मेरी बात ओम स्वामी हाँ जी हाँ जी आ, स्वामी जी पहले अलोनतेस्त को लगाएंगे तो, तो अलोनते ने कहा की अंतिम के स्थान पर आदेश हो जो क्षेत्री में अंतिम अल है जो के स्थान पर ही तो हमें आदेश करना है तो फिर वो बांधेंगे कैसे बांधे समझने नहीं इसलिए बांधेंगे क्योंकि अपवाद है ना अपवाद वो, वो तो है अंतिम के स्थान पर हो रहा है और वो भी रहा लेकिन उसको रोकने वाला सूत्र है ना ये विशेष हो गए ना अनेक अलवाला है अनेक अलवाला कहता है कि आ, मैं पहले बैठूंगा अलोन्त भी प्राप्त होता है क्योंकि यह द्वितीय वृत्ति की बात है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि दोनों सूत्र सूत्र तो सब पहले से ही है सूत्र अलोत भी, भी है और अनेकाल सर्वस तीनों है तीनों प्राप्त हो रहे हैं। तीनों प्राप्त होंगे क्योंकि तीनों के नियम लागू हो रहे हैं वहां पर गिच्छा सूत्र भी कहता आप यह कह रहे अनेकाल पहले आएगा मैं कहता हूं नहीं गिच्छ पहले आएगा ीसरा के गि आय अलो तस्य आये के निर्धारण करोगे किंगे आँँ, आँँ, या वो होगे या मै होगा तु तीनो लागुरे न अलोन् भागे भी लाग अनेकांशि पर्वस्य ये लाग तीनो लागुरं निर्धारण कोन पले को बामे न अपवाद बहु सारी बाते है सम ध्यान चलना पडता तो वो सारी बातें मैं अभी जानबूझ के नहीं बता रहा हूं सबको नहीं समझ में आएगा अभी आप कुछ पढ़ चुके हैं पहले इसलिए आपको ऐसा लग रहा है लेकिन पूरी प्रक्रिया जब आपके सामने आ जाएगी तब आप, आप भी परेशान हो जाएंगे जब मैं ये कहूंगा कि आ, पहले अनिकाल्क्षित सर्वस्या लगेगा आपका आप कहना चाहिए नहीं पहले अनिकल्शित सर्वस्या नहीं लगेगा गिच्चा लगेगा गिच्चा नहीं लगेगा अलौत्य लगेगा ऐसा फिर वहां नित्य अपवाद अंतरंग बैरंग, बहुत कुछ देख, देखना पड़ता है उन सब चीजों को देख करके फिर निर्णय करना पड़ता है ठीक है ओम, ओम स्वामी हाँ जी वहां ये सब देखना पड़ेगा क्योंकि सूत्र तो पहले से है ना सारे सूत्र पहले सूत्र सब पहले से यह है म्यूट करके रखिएगा सूत्र पले सि जिका नय लाग सोगे किलोन्त्य लगा गि कहता मै लगा अनेकालिव लगा तीनो सूत्र उपस्थित ले बी बाको लगान बाबि लगान सह देते समन् कामे समन् अलौन्त है तो फिर श्रेष्ठी निर्दिष्ट जो है अलुंत्य उन्हें कारण अलुंत्य को लगा के देख रहे हैं तो फिर उसको रोकने वाला अनेकालस आया फिर अनेकालस को रोकने वाला गिच्चा ऐसा इस तरह करके हम कर लेते हैं ठीक है अब यहीं तक रखते हैं हम लोग यहीं से हम आगे कल बढ़ेंगे कल के लिए कल के लिए रखते हैं इसको हम पहुंचे हैं चेत्री और सु ये स्थिति है अनंग आदेश हमको करना है अनंग आदेश अब अनंग आदेश को लेकर के कल से हम प्रारंभ करेंगे और आपके पास काम कम है तो इसलिए आप पीछे वृद्धि आदेश के जितने भी उदाहरण है उसको देखते रहिएगा एक, एक प्रसंग को पकड़ लीजिएगा वृद्धि का प्रसंग और इट का प्रसंग इत संज्ञा प्रसंग इनको इस तरह का समझते हुए कल जैसे मैंने प्रश्न किया है उसको ध्यान में रखते हुए एक एक प्रसंग को एक एक दिन में आप पक्का करते जाइएगा प्रसंग है वृद्धि का प्रसंग है इत संज्ञा प्रसंग है अंग संज्ञा प्रसंग है धास संज्ञा प्रसंग, प्रसंग है और धातु का प्रसंग है कारक प्रसंग है कर्ता कारक में अथवा भाव में भावे सूत्र से घय प्रत्यय आया भाव को कहने के लिए तो इन सब प्रकरणों के हिसाब से उनको तैयारी करिएगा फिर प्रत्ययों को अलग से देखिएगा इन इन उदाहरणों में क्या क्या प्रत्यय हुए हैं धातुओं को देखिए धातु प्रसंग फिर प्रातिपदिक प्रसंग देखिए प्रातिपदिक क्या है प्रत्यय क्या है इस तरह का प्रसंगों को चाट करके आ, अलग अलग प्रसंग बना करके उसकी तैयारी तयाग ओङ्कार ओ शान्ति शान्ति शान्ति नमो नमः